वेदांत दर्शन अध्याय एक पाद दो सूत्र चौदह संबंध अब यह जिज्ञासा होती है कि यहाँ ब्रह्म को आँख में देखने वाला पुरुष क्यों कहा गया वह किसी स्थान विशेष में रहने वाला थोड़े ही है इस पर कहते हैं सूत्र चौदह स्थान आदि व्यपदेशाच स्थान आदि व्यपदेशात अर्थात श्रुति में अनेक स्थानों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है इसलिए च भी नेत्रांतवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है व्याख्या श्रुति में जगह जगह ब्रह्म को समझाने के लिए उसके स्थान तथा नाम रूप आदि का वर्णन किया गया है जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण में ब्रह्म को पृथ्वी आदि अनेक स्थानों में स्थित बताया गया है उसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी वर्णन आया है अतः यहाँ ब्रह्म को नेत्र में दिखने वाला कहना अयुक्त नहीं है क्योंकि ब्रह्म निर्लिप्त है और आँख में दिखने वाला पुरुष भी आँख के दोषों से सर्वथा निर्लिप्त रहता है इस समानता को लेकर ब्रह्म का तत्व समझाने के लिए ऐसा कहना उचित ही है इसलिए यहाँ यह भी कहा है कि आँख में घी या पानी आदि जो भी वस्तु डाली जाती है वह आँख की पलकों में ही रहती है दृष्टा पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती संबंध उक्त सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र पंद्रह सुख विशिष्टाभिधानादेव चा तथा। सुख विशिष्टाभिधानात अर्थात नेत्रांतर्वर्ती पुरुष को आनंदयुक्त बताया गया है इसलिए एवं भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है व्याख्या उक्त प्रसंग में यह कहा गया है कि यह नेत्र में दिखने वाला पुरुष ही अमृत अभय और ब्रह्म है इस कथन में निर्भयता और अमृतत्व ये दोनों ही सुख के सूचक हैं तथा जब अग्नियों ने एकत्र होकर पहले पहल उपदेश दिया है वहाँ कहा गया है कि जो क अर्थात सुख है वही ख अर्थात आकाश है भाव यह है कि वह ब्रह्म आकाश की भांति अत्यंत सूक्ष्म सर्वव्यापी और आनंद स्वरूप है इस प्रकार उसे आनंदयुक्त बतलाया जाने के कारण वह ब्रह्म ही है संबंध इसके सिवा सूत्र सोलह श्रुतोपनिषद कगत्यभिधाना च्रुतोपनिषद कगत्यभिधान अर्थात उपनिषद अर्थात रहस्य विज्ञान का श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेत्ता की जो गति बतलाई है वही गति इस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है इसमें च यही ज्ञात होता है कि नेत्र में दिखने वाला पुरुष यहां ब्रह्म ही है व्याख्या इस इस प्रसंग के अंत में इस पुरुष को जानने वाले की वही रहित गति अर्थात देवयान मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्म को प्राप्त होने और वहां से पुनः इस संसार में न लौटने की बात बतलाई गई है जो अन्यत्र ब्रह्मवेत्ता के लिए कही गई है अथोत्तरे तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा विद्या मैत्यम अभी जयंते एक तय प्राणनमेतमृत अभयम एकयणमेत पुनर्तन निरोध इससे भी यही सिद्ध होता है किंतु जो तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और श्रद्धा से युक्त होकर अध्यात्म विद्या के द्वारा परमात्मा की खोज करके जीवन सार्थक कर लेते हैं वे उत्तरायण मार्ग से सूर्य लोग को जीत लेते प्राप्त कर लेते हैं यही प्राणों का केंद्र है यह अमृत और निर्भय पद है यह परम गति है इससे पुनः लौट नहीं आते इस प्रकार यह निरोध पुनरावृत्ति निवारक है इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ नेत्र में दिखने वाला पुरुष ब्रह्म ही है संबंध यदि इस प्रकरण में नेत्र के भीतर दिखाई देने वाले प्रतिबिंब नेत्रेंद्र के अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा इनमें से किसी एक को नेत्रांतरवर्ती पुरुष मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं अनवस्थितर संभवात च नेतर सूत्र सत्रा अनुवस्थिते अर्थात अन्य किसी के नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण च तथा असंभवात् अर्थात श्रुति में बताए हुए अमृतत्व आदि गुण दूसरे किसी में संभव न होने से इतर अर्थात ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई भी न नेत्री पुरुष नहीं है व्याख्या छाया पुरुष या प्रतिबिंब नेत्रेंद्रिय में सदा नहीं रहता जब कोई पुरुष सामने आता है तब उसका प्रतिबिंब नेत्र में दिखाई देता है और उसके हटते ही अदृश्य हो जाता है इंद्रियानुग्राहक देवता की स्थिति भी नेत्र में सदा नहीं रहती जिस समय वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है उसी समय वह उसके सहायक के रूप से उसमें स्थित माना जाता है इसी प्रकार जीवात्मा भी मन के द्वारा एक समय किसी एक इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है तो दूसरे समय दूसरी ही इंद्रिय के विषय को और सुसुप्ति में तो किसी के भी विषय को नहीं ग्रहण करता अतः निरंतर एक सी स्थिति आँख में न रहने के कारण इन तीनों में से किसी को नेत्रांतरवर्ती पुरुष नहीं कहा जा सकता इसके सिवा नेत्र में दिखाई देने वाले पुरुष के जो अमृतत्व और निर्भयता आदि गुण श्रुति ने बताए हैं वे ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी में संभव नहीं है इस कारण भी उपर्युक्त तीनों में से किसी को नेत्रांतरवर्ती पुरुष नहीं माना जा सकता इसलिए परब्रह्म परमेश्वर को ही यहां नेत्र में दिखाई देने वाला पुरुष कहा गया है यही मानना ठीक है संबंध पूर्व प्रकरण में यह बात बताई गई है कि श्रुति में जगह जगह ब्रह्म के लिए भिन्न भिन्न स्थान आदि का निर्देश किया गया है अब पुनः अधिदैव अधिभूत आदि में उस ब्रह्म की व्याप्ति बतला उसी बात का समर्थन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र अठारह अंतर्याम्यधिदैवादिशु तदर्म व्यपदेशात अधिदैवादिशु अर्थात आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी अर्थात जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है वह पर ब्रह्म ही है तद धर्म व्यपदेशात क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है व्याख्या बृहदारण्यो उपनिषद में यह प्रसंग आया है वहां उद्दालक ऋषि ने याज्ञवल्क मुनि से पहले तो सूत्रात्मा के विषय में प्रश्न किया है फिर उस अंतर्यामी के संबंध में पूछा है जो इस लोक और परलोक को तथा समस्त भूत प्राणियों को उनके भीतर रहकर नियंत्रण में रखता है इसके उत्तर में याज्ञवल्क ने सूत्रात्मा तो वायु को बताया है और अंतर्यामी का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए उसे जड़ चेतनात्मक समस्त भूतों सब इंद्रियों और संपूर्ण जीवों का नियंता बताकर अंत में इस प्रकार कहा है ये स आत्मातरियाम्य मृतोदृष्टो दृष्टा श्रुतः श्रोता मन्ता विज्ञातो विज्ञाता नान्योत्स्ति दृष्टा नान्योत्स्ति श्रोता नान्योस्त मनता नान्योस्थस्ति विज्ञात त आत्मांतर्याम्य मृतोन्तोन्यम अर्थात यह तुम्हारा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सब कुछ सुनने वाला है और मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं सबका मनन करने वाला है वह विशेष रूप से किसी के जानने में नहीं आता किंतु वह सबको विशेष रूप से भली भांति जानता है ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है इस वर्णन में आए हुए महत्व सूचक विशेषण पर ब्रह्म में ही संगत हो सकते हैं जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता अतः इस प्रसंग में ब्रह्म को ही अंतर्यामी बताया गया है यही मानना ठीक है संबंध पूर्व सूत्र में विधि मुख से यह बात सिद्ध की गई कि अंतर्यामी ब्रह्म ही है अब निषेध मुख से यह सिद्ध करते हैं कि अव्यक्त जड़ प्रकृति अंतर्यामी नहीं हो सकती सूत्र उन्नीस न च स्मारत मतदर्माभिलात स्मारतम सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति च ही न अंतर्यामी नहीं है अतत धर्माभिलात अर्थात क्योंकि इस प्रकरण में बताए हुए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं है व्याख्या सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित जड़ प्रकृति के धर्मों का वर्णन वहां अंतर्यामी के लिए नहीं हुआ है अपितु तो चेतन परब्रह्म के धर्मों का ही विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है इस कारण वहाँ कहा हुआ अंतर्यामी प्रकृति नहीं हो सकती अतः यही सिद्ध होता है कि इस प्रकरण में अंतर्यामी के नाम से पर ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ है संबंध यह ठीक है कि जड़ होने के कारण प्रकृति को अंतर्यामी नहीं कहा जा सकता परंतु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह शरीर और इंद्रियों के भीतर रहने वाला और उनका नियमन करने वाला भी प्रत्यक्ष है अतः उसी को अंतर्यामी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं सूत्र बीस शारीरश्चोभि ही भेदे नैनम अधीयत शरीर अर्थात शरीर में रहने वाला जीवात्मा ची न अंतर्यामी नहीं है ही क्योंकि उभयपी माध्यंदी तथा का्म दोनों ही शाखा वाले एनम इस जीवात्मा को भेदे न अंतर्यामी से भिन्न मानकर अधीयते अध्ययन करते हैं मध्यं य आत्मनिष्ठन्मनोन यमात्मा न वेद यस्यामा शरीर य आत्मा अतरो यमयती स सत आत्मा सतपद ब्राह्मण और कण्व यो विज्ञाने तिष्ठन यम विज्ञानम न वेद यस अविज्ञानम शरीर यो विज्ञान मंत्रे स आत्मातरयामृत जो जीवात्मा में रहने वाला जीवात्मा के भीतर है जिसे जीवात्मा नहीं जानता जीवात्मा जिसका शरीर है और जो उसके भीतर रहकर जीवात्मा का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है दोनों शाखाओं वाले विद्वान अंतर्यामी को पृथ्वी आदि की भांति जीवात्मा के भी भीतर रहकर उसका नियमन करने वाला मानते हैं वहाँ जीवात्मा को नियम और अंतर्यामी को नियंता बताया गया है इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण वह अंतर्यामी पद पर ब्रह्म परमात्मा का ही भातक है जीवात्मा का नहीं संबंध उन्नीसवें सूत्र में यह बात कही गई है कि दृष्टापन आदि चेतन के धर्म जड़ प्रकृति में नहीं घट सकते इसलिए वह अंतर्यामी नहीं हो सकती इस पर यह जिज्ञासा होती है कि मुंडकोपनिषद में जिसको अदृश्यता अग्राह्यता आदि धर्मों से युक्त बतला अंत में भूतों का कारण बताया गया है वह तो प्रकृति हो सकती है क्योंकि उस जगह बताए हुए सभी धर्म प्रकृति में पाए जाते हैं इस पर कहते हैं सूत्र 21 अदृश्यवादि गुणको को धर्मोक्ते है अदृश्यवादि गुण कह अर्थात अदृश्यता आदि गुणों वाला पर ब्रह्म परमेश्वर ही है धर्मोक्ते है क्योंकि उस जगह उसी के सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है व्याख्या मुंडकोपनिषद में यह प्रसंग आया है कि महर्षि शौनक विधिपूर्वक अंगिरा ऋषि की शरण में गए वहां जाकर उन्होंने पूछा भगवान किसको जान लेने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है इस पर अंगिरा ने कहा जानने योग्य विद्याएं दो है एक अपरा दूसरी परा उनमें से अपरा विद्या तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद तथा ज्योतिष है और परा वह है जिससे उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है यह जा कहकर उस अक्षर को समझाने के लिए अंगिरा ने उसके गुण और धर्मों का वर्णन करते हुए कहा है यह तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुस्त्रोत्र तत्पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम ससूक्ष्म तदव्ययम तद्भूत योनि परिपश्य धीरा अर्थात जो इंद्रियों द्वारा अगोचर है पकड़ने में आने वाला नहीं है जिसका कोई गोत्र नहीं है वर्ण नहीं है जो आँख कान तथा हाथ पैर से रहित है नित्य व्यापक सर्वत्र परिपूर्ण अत्यंत सूक्ष्म और सर्वथा अविनाशी है उसको धीर पुरुष देखते हैं वह समस्त भूतों का परम कारण है फिर नवम मंत्र में कहा है यह सर्वज्ञ सर्वविद्य ज्ञानमय तप तस्मादे तद्रह्मयते जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है ज्ञान ही जिसका तप है उसी से यह विराट रूप समस्त जगत तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं जहाँ जिन सर्वज्ञता आदि धर्मों का वर्णन है वे परब्रह्म परमेश्वर के ही हैं तथा एक ब्रह्म को जान लेने पर ही सब कुछ जाना हुआ हो सकता है अन्य किसी के जानने से नहीं इसलिए उस प्रकरण में जिसे अदृश्यता आदि गुणों वाला बताया गया है वह परब्रह्म परमात्मा ही है जीवात्मा या प्रकृति नहीं संबंध इसी बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति देते हैं विशेष सूत्र बाईस विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरऊ विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम अर्थात परमेश्वर सूचक विशेषणों का कथन होने से तथा प्रकृति और जीवात्मा से उसको भिन्न बताए जाने के कारण च भी इतरौ अर्थात दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति न अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत के कारण नहीं कहे जा सकते व्याख्या इस प्रकरण में जिसको अदृश्यता आदि गुणों से युक्त और सब भूतों का कारण बताया गया है उसके लिए सर्वज्ञ आदि विशेषण दिए गए हैं जो न तो प्रधान जड़ प्रकृति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और न अल्पज्ञ जीवात्मा के लिए ही इसके सिवा उन दोनों को ब्रह्म से भिन्न कहा गया है मुंडकोपनिषद में उल्लेख है कि पश्यस्वीव निहितम गुहायाम अर्थात वह देखने वालों के शरीर के भीतर यही हृदय गुफा में छिपा हुआ है इसके अनुसार जीवात्मा से परमात्मा की भिन्नता स्वतः स्पष्ट हो जाती है इसके सिवा मुंडक में भी कहा है कि समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशयासो चति मुह्यम जुष्टम जदा पश्य अन्यमी समस्या महिमान मितिवीत शोक शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाला यह जीवात्मा शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है अपने को असमर्थ समझकर मोहित हो शोक करता रहता है परंतु वह जब वहीं स्थित तथा भक्त जनों द्वारा सेवित अपने से भिन्न परमेश्वर को देख लेता है और उसकी महिमा को समझ लेता है तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है इस प्रकार इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों द्वारा परमेश्वर को जीवात्मा से तथा शरीर रूपी वृक्ष से भी भिन्न बताया गया है अतः यहाँ जीव और प्रकृति दोनों में से कोई भी अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत कारण नहीं हो सकता संबंध इस प्रकरण में जिसे समस्त भूतों का कारण बताया गया है वह पर परमेश्वर ही है इसकी पुष्टि के लिए दूसरा प्रमाण उपस्थित करते हैं सूत्र तेईस रूपोपन्यासाच रूपोपन्यासात अर्थात श्रुति में उसी के निखिल में विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है इसमें भी वह परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण सिद्ध होता है व्याख्या मुंडकोपनिषद में परब्रह्म परमेश्वर के सर्वलोक में विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है अग्निमूर्था चक्षुसी चंद्र सूर्योद्विसहस्रोत्रे भाग विभृताश्चेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्प्याम पृथ्वी हे सर्वभूतातरात्मा अग्नि इस परमेश्वर का मस्तक है चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं सब दिशाएं दोनों कान हैं और प्रकट हुए वेद उसकी वाणी हैं वायु इसका प्राण और संपूर्ण विश्वहृदय है इसके पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है यह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है इस प्रकार परमात्मा के विराट स्वरूप का उल्लेख करके उसे सबका अंतरात्मा बताया गया है इसलिए उक्त प्रकरण में भूत योन के नाम से पर ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है यह निश्चित होता है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्योपनिषद में वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन करते हुए जो लोग को उसका मस्तक बताया है वैश्वानर शब्द जठराग्नि का वाचक है अतः यह वर्णन जठरानर के विषय में है या अन्य किसी के इस शंका का निवारण करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र 24 वैश्वानरह साधारण शब्द विशेषात वैश्वानरह अर्थात वहाँ वैश्वानर नाम से परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है साधारण शब्द विशेषात् अर्थात क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इन साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में पाँचवें अध्याय के ग्यारहवें खंड से जो प्रसंग आरंभ हुआ है वह इस प्रकार है प्राचीन साल सत्ययज्ञ इंद्रदुम्न जन तथा बुडिल ये पाँचों ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ और महान वेद वेत्ता थे इन्होंने एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का क्या स्वरूप है जब वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो यह निश्चय किया कि इस समय महर्षि उद्दालक वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है हम लोग उन्हीं के पास चले इस निश्चय के अनुसार वे पाँचों ऋषि उद्दालक मुनि के यहाँ गए उन्हें देखते ही मुनि ने अनुमान कर लिया कि ये लोग मुझसे कुछ पूछेंगे किंतु मैं इन्हें पूर्णतया उत्तर नहीं दे सकूंगा अतः अच्छा हो कि मैं इन्हें पहले से ही दूसरा उपदेष्टा बतला दूं यह सोचकर उद्दालक ने उनसे कहा आदरणीय महर्षियों इस समय केवल राजा अश्वपति ही वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है आइए हम सब लोग उनके पास चले जो कहकर उन सबके साथ उद्दालक मुनि वहाँ गए राजा ने उन सब का यथोचित सत्कार किया और दूसरे दिन उनसे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें पर्याप्त धन देने की बात कही इस पर उन महर्षियों ने कहा हमें धन नहीं चाहिए हम जिस प्रयोजन से आपके पास आए हैं वही दीजिए हमें पता लगा है आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं उसी का हमारे लिए उपदेश करें राजा ने दूसरे दिन उन्हें अपने पास बुलाया और एक एक से क्रमशः पूछा इस विषय में आप लोग क्या जानते हैं उनमें से उपमन्युपुत्र प्राचीन साल ने उत्तर दिया मैं द्युलोक को आत्मा समझकर उसकी उपासना करता हूँ फिर सत्य यज्ञ बोले मैं सूर्य की उपासना करता हूँ इंद्रदम ने कहा मैं वायु की उपासना करता हूँ जन ने अपने को आकाश का और बुडिल ने जल का उपासक बताया इन सब की बात सुनकर राजा ने कहा आप लोग उस विश्व के आत्मा वैश्वानर की उपासना तो करते हैं परंतु उसके एक एक अंग की ही उपासना आपके द्वारा होती है अतः यह सर्वांग पूपूर्ण नहीं है क्योंकि तस्य व एत सत्मनो वैश्वा नर से मूर्धव सुदेशाचुर विश्वरूप प्राण पृथक वर्तमान पृथग वर्तमारत्मा संदेह बहुलो वस्तिरव रही पृथिव्यव पादाऊर एवं वेदर्लोमानी बहिर्दयम गार्झपत्यो मनोन्वाह्य पचन आसमनीय अर्थात उस इस विश्व के आत्मा वैश्वानर का दुलोक मस्तक है सूर्य नेत्र है वायु प्राण है आकाश शरीर का मध्य भाग है जल बस्ती स्थान है पृथ्वी दोनों चरण हैं वेदी वक्षस्थल है दर्भ लोम है गारहपत्य अग्नि हृदय है अन्वाहार्य पचन अग्नि मन है और आहवनी अग्नि मुख है इस वर्णन से मालूम होता है कि यहाँ विश्व के आत्मा रूप विराट पुरुष को ही वैश्वानर कहा गया है क्योंकि इस प्रकरण में जठराग्नि आदि के वाचक साधारण शब्दों की अपेक्षा परब्रह्म के वाचक विशेष शब्दों का जगह जगह प्रयोग हुआ है संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं। सूत्र 25। स्मरियमा शादी स्मर्यमाणम अर्थात स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वह अनुमानम अर्थात मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान कराता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय कराने वाला है इति अर्थात इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है व्याख्या महाभारत शांति पर्व में कहा है यसा यग्निरास्यम दौर्मृा खम नाभिश्चरण क्षति सूर्यचो स्त्रोत्र तस्म लोकात्मने नमः अग्नि जिसका मुख दिलोक मस्तक आकाश नाभि, पृथ्वी दोनों चरण सूर्य नेत्र तथा दिशाएं कान है उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है इस प्रकार इस स्मृति में परमेश्वर का अखिल विश्व के रूप में वर्णन आया है स्मृति के वचन से उसकी मूलभूत किसी श्रुति का होना सिद्ध होता है उपर्युक्त छांदोग्य श्रुति में जो वैश्वानर के स्वरूप का वर्णन है वही पूर्वोक्त स्मृति वचन का मूल आधार है अतः यहाँ उस परब्रह्म के विराट रूप को ही वैश्वानर कहा गया है यह बात स्मृति से भी सिद्ध होती है अतएव जहाँ जहाँ आत्मा या परमात्मा के वर्णन में वैश्वानर शब्द का प्रयोग आवे वहाँ उसे परब्रह्म के विराट स्वरूप का ही वाचक मानना चाहिए जठनानल या जीवात्मा का नहीं मांडुक्योपनिषद में ब्रह्म के चार पादों का वर्णन करते समय ब्रह्म का पहला पद वैश्वानर को बताया है वहाँ भी वह परमेश्वर के विराट स्वरूप का ही वाचक है जठराग्नि या जीवात्मा का नहीं संबंध उपर्युक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं सूत्र छब्बीस शब्दादिभ्योत प्रतिष्ठानाच नेति चैन तथा दृष्ट्योपदेशाद असंभवात पुरुषम अपि चयनम अधीय चेत यदि कहो शब्दादिभ्य अर्थात शब्दादि हेतुओं से अर्थात अन्य श्रुति में वैश्वानर शब्द अग्नि के अर्थ में विशेष रूप में प्रयुक्त हुआ है और इस मंत्र में गारहपत्य आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है इसलिए चथा अंत प्रतिष्ठा अर्थात श्रुति में वैश्वानर को शरीर के भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है इसलिए भी न यहाँ वैश्वानर शब्द परब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है इति न तो यह कहना ठीक नहीं है तथा दृष्टोपदेशात अर्थात क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है असंभवात अर्थात इसके सिवा केवल जटरानर का विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं है इसलिए तथा एनम इस वैश्वानर को पुरुषम पुरुष नाम देकर अपि भी अधीयते पढ़ते हैं इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द परब्रह्म का ही वाचक है व्याख्या यदि कहो कि अन्य श्रुतियों में सो है तमेवाग्निम वैश्वानरम पुरुष विधम पुरुषेन्तः प्रतिष्ठित वेद सत्पद ब्राह्मण अर्थात जो इन वैश्वानर अग्नि को पुरुष के आकार का तथा पुरुष के भीतर प्रतिष्ठित जानता है इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्नि के विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है तथा जिस श्रुति पर विचार चल रहा है इसमें भी गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है इसी प्रकार भगवत गीता में भी कहा है कि मैं ही वैश्वानर रूप से प्राणियों के शरीर में स्थित हो चार प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ इन सब कारणों से यहाँ वैश्वानर के नाम से जटराग्नि का ही वर्णन है परमात्मा का नहीं तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सतपथ ब्राह्मण की श्रुति में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है वह जटराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से ही है यदि ऐसा न होता तो उसको पुरुष नहीं कहा जाता तथा श्रीमद्भगवद्गीता में भी जो वैश्वानर अग्नि को सब प्राणियों के शरीर में स्थित बताया है वहाँ भी उसमें परमात्म बुद्धि कराने के लिए भगवान ने अपनी विभूति के रूप में ही कहा है इसके सिवा जिस पर विचार चल रहा है उस श्रुति में समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया है सिर से लेकर पैरों तक उसके अंगों में समस्त लोकों की कल्पना की गई है यह जठराग्नि के लिए असंभव ही है एवं सतपद ब्राह्मण में तथा यहाँ भी इस वैश्वानर को पुरुष के आकार वाला और पुरुष कहा गया है जो कि जठराग्नि के उपयुक्त नहीं हैं इन सब कारणों से इस प्रकरण में कहा हुआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर ही है जठराग्नि या अन्य कोई नहीं संबंध इस प्रसंग में पृथक पृथक उपास्य रूप से आए हुए दिव आदित्य वायु आकाश जल तथा पृथ्वी भी वैश्वानर ही है यह सिद्ध करने के लिए कहते हैं सूत्र सत्ताईस अतएव न देवता भूतम् च अतः उपयुक्त कारणों से एव ही यह भी सिद्ध होता है कि देवता देव सूर्य आदि लोकों के अधिष्ठाता देवगण च और भूतम् आकाश आदि भू समुदाय भी न वैश्वा नहीं है व्याख्या उक्त प्रकरण में देव सूर्य आदि लोकों की तथा आकाश, वायु आदि भूत समुदाय की अपने आत्मा के रूप में उपासना करने का प्रसंग आया है इसलिए सूत्रकार स्पष्ट इस कर देते हैं कि पूर्व मंत्र में बताए हुए कारणों से यह भी समझ लेना चाहिए कि उन उन लोगों के अभिमानी देवताओं तथा आकाश आदि भूतों का भी वैश्वानर शब्द से ग्रहण नहीं है क्योंकि समस्त ब्रह्मांड को वैश्वानर का शरीर बताया गया है यह कथन न तो देवताओं के लिए संभव हो सकता है और न भूतों के लिए ही इसलिए यही मानना चाहिए कि जो विश्वरूप भी है और नर पुरुष भी वह वैश्वानर है इस व्युत्पत्ति के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर को ही वैश्वानर कहा गया है संबंध पहले छब्बीसवें सूत्र में यह बात बताई गई है कि शतपथ ब्राह्मण के मंत्र में जो वैश्वानर अग्नि को जानने की बात कही गई है वह जठराग्नि में ब्रह्म दृष्टि कराने के उद्देश्य से है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सालग्राम शिला में विष्णु की उपासना के सदेश यहाँ वैश्वानर नामक जठराग्नि में परमेश्वर की प्रतिकोपासना बतलाने के लिए वैश्वानर नाम से उस ब्रह्म का वर्णन है अतः इस पर सूत्रकार आचार्य जैमिनी का मत बतलाते हैं सूत्र अट्ठाईस साक्षात अपि अविरोधम जैमिनी साक्षात वैश्वानर शब्द को साक्षात परब्रह्म का वाचक मानने में अभी भी अविरोधम कोई विरोध नहीं है ऐसा जैमिनी ही आह आचार्य जैमिनी कहते हैं या क्या? आचार्य जैमिनी का कथन है कि वैश्वानर शब्द को साक्षात विश्वरूप परमात्मा का वाचक मानने में कोई विरोध नहीं है अतः यहाँ जठराग्नि को प्रतीक मानकर उसके रूप में परमात्मा की उपासना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है संबंध उपर्युक्त सूत्रों द्वारा यह बात सिद्ध हो गई कि वैश्वानंद नाम से इस प्रकरण में परब्रह्म परमात्मा का भी वर्णन किया गया है परंतु निर्विकार निराकार अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार साकार विराट रूप में देश विशेष से संबंध बतलाना किस अभिप्राय से है निर्गुण निराकार को सगुण साकार बताना विरुद्धता प्रतीत होता है इस पर २९वें सूत्र से ३१वें तक विभिन्न आचार्यों का मत बताते हुए अंत में ३२वें सूत्र में अपना सिद्धांत कहकर सूत्रकार इस दूसरे पाठ को समाप्त करते हैं सूत्र २९ उनतीस अभिव्यक्ति रथ्य अभिव्यक्तें अर्थात भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए देश विशेष में ब्रह्म का प्राकट्य होता है इसलिए अविरोध कोई विरोध नहीं है इति ऐसा अस्मरथ अस्मरथ्य आचार्य मानते हैं व्याख्या आश्मथ्य आचार्य का कहना है कि भक्तजनों पर अनुग्रह करके उन्हें दर्शन देने के लिए भगवान समय समय पर उनकी श्रद्धा के अनुसार नाना रूपों में प्रकट होते हैं तथा अपने भक्तों को दर्शन स्पर्श और प्रेमालाभ आदि के द्वारा सुख पहुँचाने उनका उद्धार करने और जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर उसके कथन मनन द्वारा साधकों को परम लाभ पहुँचाने के लिए भगवान मनुष्य आदि के रूप में भी समय समय पर प्रकट होते हैं यह बात उपनिषद और अन्यन्दग्रंथों से भी प्रमाणित है इस कारण विराट रूप में उस परब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार तथा देश विशेष से संबंधित मानने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि वह सर्वसमर्थ भगवान देश कालातीत और देश काल से संबंध रखने वाला भी है वह जिस प्रकार निर्गुण निराकार है उसी प्रकार सगुण साकार भी है यह बात मांडुक्योपनिषद में परब्रह्म परमात्मा के चार पादों का वर्णन करके भली भांति समझाई गई है संबंध अब इस विषय में बादरी आचार्य का मत उपस्थित करते हैं सूत्र 30 अनुस्मृत बाद ही अनुस्मृत विराट रूप में परमेश्वर का निरंतर स्मरण करने के लिए उसको देश विशेष से संबद्ध बताने में अविरोध है कोई विरोध नहीं है इति ऐसा बादरी, बादरी नामक आचार्य मानते हैं व्याख्या ध्यान परब्रह्म परमेश्वर यद्यपि देश कालातीत है तो भी उनका निरंतर भजन ध्यान और स्मरण करने के लिए उन्हें देश विशेष में स्थित विराट स्वरूप मानने कहने और समझने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि भगवान सर्व समर्थ हैं उनके भक्त तो उनका जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं उन पर कृपा करने के लिए वे उसी उसी रूप में उनको मिलते हैं श्रीमद्भागवत में भी ऐसा कहा गया है यद्य त उर्गा विभावती तद्वपो प्रणयसे तद अनुग्रहाय महान यशस्वी परमेश्वर आपके भक्तजन अपने हृदय में आपको जिस जिस रूपों में चिंतन करते हैं आप उन संत महान भावों पर अनुग्रह करने के लिए वही वही शरीर धारण कर लेते हैं संबंध इसी विषय में आचार्य जैमिनी का मत बताते हैं सूत्र इक्तीस संपत्ति रीति तथा ही दर्शयती संपत्ति परब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है इसलिए उसे देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है इति ऐसा जैमिनी ही जैमिनी आचार्य मानते हैं ही क्योंकि तथा ऐसा ही भाव दर्शयती दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है व्याख्या आचार्य जैमिनी का यह कथन है कि पर ब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है अतः उस निर्विकार निराकार देश कालातीत परमात्मा को सगुण साकार और किसी देश विशेष से संबंध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि दूसरी श्रुति भी ऐसा ही भाव प्रकट करती है अनाद्यन कलिल मध्ये विश्व से सृष्टारम अनेक विश्व परवेष्टिता देंव मुच्यतेपापै दुर्गम संसार के भीतर व्याप्त आदि अंत से रहित समस्त जगत की रचना करने वाले अनेक रूपधारी समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाता है संबंध अब सूत्रकार अपने मत का वर्णन करते हुए इस पद का उपसंहार करते हैं सूत्र 32। आमनंती चयनमस्मिन अस्मिन इस वैदिक सिद्धांत में एनम इस परमेश्वर को एवं ऐसा ही च ही आमनंती प्रतिपादन करते हैं व्याख्या इस वैदिक सिद्धांत में सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सबके निवास स्थान सर्वसमर्थ परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञानी जन ऐसा ही प्रतिपादन करते हैं इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है युक्ति प्रमाण यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है वह सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष आदि सब कुछ हैं यह विश्वास करके साधक को उसके स्मरण और चिंतन में लग जाना चाहिए वह व्यापक भगवान सभी देशों में सर्वदा विद्यमान है अतः उसको किसी भी देश विशेष से संयुक्त मानना विरुद्ध नहीं है तथा वह सब देशों से सदा ही निर्लिप्त है इस कारण उसको देश कालातीत मानना भी उचित ही है अतः सभी आचार्यों की मान्यता ठीक है दूसरा पद संपूर्ण